मुक्ति और उसके उपाय सच्चे ईश्वर भक्तों को सहज ज्ञान की प्राप्ति भक्ति मानवात्मा की एक परम संपद है भक्ति से परमेश्वर को जितना शीघ्र और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है वैसा और किसी से नहीं सच्चे ईश्वर भक्त अज्ञानी होने पर भी हृदय में अपने आप ज्ञान प्राप्त करते हैं भले ही न साधय माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता श्रीकृष्ण ने कहा हे उद्धव मुझमें निष्ठायुक्त भक्ति द्वारा साधक मुझे जैसा वशीभूत कर लेता है वैसा योग ज्ञान वेद पाठ तपस्या दान तथा सदाचार किसी के द्वारा नहीं कर सकते भक्त्यामेकयाग्राह यह श्रद्धयात्मा प्रिय सताम साधुओं के प्रियधन स्वरूप में एकमात्र श्रद्धायुक्त भक्ति द्वारा ही प्राप्त या ग्रहणी हो अन्य उपायों से नहीं भले ही हम विचार रूप ज्ञान चक्षु के द्वारा ब्रह्म का अपरोक्ष दर्शन कर सकते हैं पर भक्ति द्वारा हम उनका स्पर्श करते हैं और भक्ति ही उनके साथ हमारी परम आत्मीयता का संबंध स्थापित करती है भक्ति के अभाव में ज्ञान वैराग्य तपस्या आदि कुछ भी हृदय को वैसा मधुमय नहीं कर सकते भक्ति के अभाव में ज्ञान पूरी तरह भले ही विनष्ट न हो किंतु भक्ति बिना ज्ञान या वैराग्य या तपस्या ये सब धीरे धीरे म्लान और तेजहीन हो जाते हैं अतः भक्ति ही साधक की वास्तविक जीवन शक्ति है कविरंजन राम प्रसाद ने कहा है मैं भक्ति के जोर से किंतु ब्रह्ममय की जमींदारी पा सकता हूँ उन्होंने और कहा है सबका मूल है भक्ति मुक्ति उसकी दासी है प्रसाद तत्व ज्ञान रहित व्यक्तियों के हृदय में भी यदि यथार्थ भक्ति का उदय हो तो उस भक्ति के प्रभाव से भी यथा समय ज्ञान वैराग्य एवं अन्यान्य आवश्यक विषयों को अपने आप प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं और उनकी सारी बाधाएं शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं इसके जगत में अनेक दृष्टान्त हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्य च यद हेतुक ईश्वर वासुदेव के प्रति भक्ति की सहायता से शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य स्वयं पैदा हो जाते हैं तस्मा युक्तस्य योगिनो वै मदात्त्त्म न ज्ञान न च वैराग्य प्रायः श्रेय भवेदि अतएव मेरी भक्ति से युक्त योगाश्रित योगीगण निश्चय ही मेरे स्वरूप हैं उनमें ज्ञान और वैराग्य भले ही न पैदा हो तो भी भक्ति के कारण उनका विशेष कल्याण होता है नारद पंचरात्र ग्रंथ में वास्तविक भक्ति के लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं कपिल देव ने अपनी जन्य देवहूति से कहा था न युद्ध भक्त्या भगवत्य भगवतखिला सदृशोष्ठी शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म अखिलात्मा भगवान के प्रति भक्ति योग के समान योगियों के लिए ब्रह्म सिद्धि का शुभ पंथ और कोई नहीं है नारद पंचरात्र ग्रंथ में वास्तविक भक्ति के लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति ऋतुच्चते भीष्म प्रभा प्रहलादोदारदय जब अन्य किसी विषय में ममता न होने से सारा मन परमेश्वर की ओर ही प्रवाहित होता है तभी ऐसी प्रेम युक्त ईश्वरा शक्ति को वास्तविक भक्ति शब्द से अभिहित किया जाता है भीष्म प्रहलाद उद्धव और नारदादि भगवत भक्तों ने एक वाक्य में यही कहा है कपिल देव ने अपनी जनने को चार प्रकार के भक्तियों की बात कही थी जैसे हिंसा गर्व एवं आश्चर्य के कारण भेददर्शी होकर लोग मेरी जो अर्चना करते हैं वह तामसी भक्ति कहलाती है माल्य चंदन वनिता आदि विषयों ऐश्वर्य और यश इत्यादि में आसक्ति युक्त होकर जब मनुष्य भेददर्शी होकर मेरी पूजा करते हैं तो वह राजनीतिक भक्ति होती है तथा पाप पापनाश और भगवान को कर्म समर्पण के भाव से अथवा कर्म आवश्यक करनी है इस प्रकार के मानसिक आग्रह से मानव भेददर्शी होकर जब मेरी पूजा करता है तो वह सात्विक भक्ति कहलाती है ये तीनों सगुण भक्तियां हैं इनसे भिन्न निर्गुण भक्ति है जब मन सागर के प्रति गंगा जल के प्रवाह की तरह सर्व के हृदय में शयन करने वाले मुझ पुरुषोत्तम की गुण कथन और मात्र से ही प्रवाहित होता है तथा एक मुहूर्त के लिए भी उससे वियुक्त नहीं होता उसी का नाम है निर्गुण भक्ति योग श्री चैतन्य के शिष्य श्री रूप ने अपने भक्ति भक्तिरसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में भक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है इनमें सर्वोत्कृष्ट वैधि भक्ति के लक्षणों का इस प्रकार वर्णन किया गया है यदान वात रवृत्तिपजाते शासन नाव शास्त्र से वैधि भक्तिरुच्यते वैध वैद भक्त्यधिकारी तो भाविर्भावि त्र शाणु कूलमेक्ष रागरहित केवल शास्त्र के उपदेश से जब प्रवृत्ति होती है वह वैधी भक्ति कहलाती है जब तक वैधी भक्ति के अधिकारी में भाव का आविर्भाव नहीं होता तब तक उसे शास्त्र एवं अनुकूल युक्ति की आवश्यकता होती है लेकिन भक्ति के भाव का हृदय होने पर ऐसी लोभ लालसा या विरह होता है जो तत्कालीन शास्त्र का विधान अथवा युक्ति अथवा किसी व्यक्ति की अनुकूलता आदि किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं रखता इसमें किसी भी प्रकार के फल की कामना या भेद ज्ञान नहीं होता जो लोग मेरी ऐसी भक्ति करते हैं उन्हें मैं अपने साथ मेरे लोक में निवास मेरे समान ऐश्वर्य मेरे निकट वास मेरे समान रूप और मेरे साथ एकत्व देने की बार बार प्रार्थना करता हूँ पर वे उसे अस्वीकार कर देते हैं वे केवल यही प्रार्थना करते हैं कि वे मेरी सेवा करने में समर्थ हों इसलिए संसार में भक्ति योग परम पुरुषार्थ कहलाता है मेरा भक्त इस भक्ति योग के द्वारा ही तीनों गुणों का आतक्रमण कर ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है अभिसन्धा जो हिंसा दंभम आचर्य वा संरमी भिन्न दिग्भ मई कुसतामसह विषयानिसन्ध यथमे वा अर्चा कर्मणि मं पृथग्भा सराजस कर्मणी हरिर्मुनिश्य पदर्पण जेद्यमी वा पृथ्भ सात्त्क मद्गुण श्रुतिमात्रे मई सर्वगुहाशे मनोगतिर विचिना यथा गंगा निर्गुणस्य भक्तिग्चुणस्ुदाहृत अहेतुक्य भक्ति या भक्तिपुरशोत्तम साोक्य साक्ष साम साम्या्यकू प्युता दीयम न गृहती नामजीव जान श्रीमद्भागवत